में समन्वया अधिकरण में द्वितीय वर्णक में भाष्य पूर्वक भाष्य चल रहा था जिसमें उपासना विधि के अंतर्गत वेदांत को मानकर उपासना अनुष्ठान है और अमृदत्व मोक्ष उसका फल है ऐसी कल्पना करनी चाहिए ये प्राभागरों का अभिप्राय है उपासना अदृष्ट फल के लिए होता है इसी प्रकार मोक्ष भी अदृष्ट ही है जो तो आदृष्ट होने पर वो विजयी हो जाता है क्योंकि दृष्ट फल का विधेयत्व तो नहीं मानते हैं अदृष्ट फल का ही विधेयत्व मानते इस दृष्टि से उन्होंने अपने पक्ष को रखा था इसकी टीका चल रही है टीका में ये विकल्प को उठाया कि ननु उक्त विधि फलम दृष्टम अदृष्टम वा आपने जो विधि का फल माना है विधि का कार्य होता है कार्य का फल होता है तो ऐसा जो फल आपने माना ये दृष्ट है कि अदृष्ट है तो उसने कहा ये दृष्ट नहीं हो सकता है ये फल है तो विधि अनर्थक्यार्थ फल रहने से विधि को अनर्थ माना जाता है फले दृष्टे ना अदृष्टार्थ कल्पना लभ्य माने फले दृष्टे न तो ये जब दृष्ट फल प्राप्त होता है अदृष्ट फल की कल्पना नहीं होती है इसलिए विधि अनर्थक हो जाएगा इसलिए दृष्ट फल है विद्या का वेदांत का ऐसा नहीं कर सकेगा न च अवघादादिवत तदर्थवत्व जो अवघात करता है चावल आदि को कूद करके दाना निकालने के लिए जो करता है वो अवघात है वो अवघात का दृष्ट भी अदृष्ट भी दोनों माना जाता है क्योंकि चावल से भूसा को अलग करके दाना को अलग करना ये तो दृष्ट होता है और उसमें नियम विधि के अंतर्गत उसको फल भी माना जाए इस प्रकार ये हो जाएगा बोलते हैं ऐसा नहीं होता क्योंकि दृष्टमात्र फलवत्व विरोधा अवघात आदि के समान इसमें अर्थवत्व नहीं आएगा क्योंकि दृष्टमात्र फलवत्व का ये विरोध होता है ये दृष्टमात्र फलवत्व इसमें है ही नहीं और तेषु नियमा से इष्टत्व और दूसरी बात है अवघात आदि के विषय में वो नियम विधि माना है नियम विधि का मतलब नियमादृष्ट होता है जो विधि होगा उससे आदृष्ट होगा तो नियम विधि से नियमादृष्ट होता है अन्य प्रकार से भी चावल से भूसा को अलग करके धाना निकालना संभव था ऐसे स्थिति में जो कूट करके ही निकालना ये कार्य नहीं हो पाता ये प्राप्त नहीं था तो ऐसे अप्राप्त का वो विधान करता है अन्य प्रकार से प्राप्त है तो उसका विधान तो नहीं होगा यह अन्य प्रकार से अप्राप्त है क्योंकि अन्य प्रकार से आप निकालेंगे तब तो कूटना प्राप्त नहीं होगा इसीलिए वो नियम कर दिया कि चावल से कूट करके ही धाना निकालना है ये कहा तो वो नियम दृष्टि के अंदर नियम विधि के अंतर्गत हो गया इसलिए उसी से प्राप्त अदृष्ट हो जाएगा न दिदी यहा माना भावा दूसरा विकल्प था अदृष्टम हाँ। विधि का फल दृष्ट है क्या अदृष्ट है तो आदृष्ट है क्या अदृष्ट भी नहीं है क्योंकि माना भावा इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है अदृष्ट मानने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है ऐसा कहा तब प्रभाकर के पक्ष में प्रभाकर के ओर से कहते हैं तत्रहा ऐसी बात नहीं है इसमें आदृष्ट हो जाएगा वेदांत को विधि मानने पर भी अदृष्ट होने में कोई बाधा नहीं है क्योंकि तदुउपासना च शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति ये फल भविष्यति हो जाएगा तो बाद में मोक्षरूप फल को प्राप्त करता है ये देखा गया है इस दृष्टि से इसको भी समझना चाहिएगा प्रत्यक ब्रह्म तत्शब्दार्थ तद उपासनाद में जो शब्द है उसका अर्थ है प्रत्येक ब्रह्मा ब्रह्म ही उसका अर्थ है शास्त्र ब्रह्म वेद इत्यादि तो शास्त्र दृष्टा इसमें जो शास्त्र कौन सा शास्त्र लिया ब्रह्मवेद वेद ब्रह्म, ब्रह्म भवती ये शास्त्र है तो ब्रह्म भवती ये फल दिखा रहा है किस प्रकार दिखा रहा है ब्रह्म वेता ये वेद शब्द का यहां उपासना अर्थ करना है प्रभागर की दृष्टि से तो ब्रह्म को उपासना करता है तो ब्रह्म को जानता है ऐसे भी कई पक्ष ऐसे होते है कि जो समझते हैं ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म ज्ञान होता है अथवा ब्रह्म की उपासना को ही ब्रह्मज्ञान समझ लेते हैं रोज जो है ब्रह्म का चिंतन उपासना करना ही ब्रह्म ज्ञान है ऐसे समझने वाले भी बहुत है इसीलिए वो नहीं है बहुत निकट है दोनों अब दिखता है ऐसा रोज ब्रह्म के बारे में चिंतन करना कोई गलत तो नहीं है सही दिखता है किंतु वो आपको देखना पड़ेगा कि वो उपासना आप कर रहे हैं कि वो ब्रह्म विचार कर रहे हैं ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्म आदात के लिए चिंतन कर रहे उपासना करने पर क्या होगा आगे बताएंगे बहुत सारा दोष रहेगा उसमें उपास्य उपासक उपासना तीन भेद रहेगा तीन भेद रहते हुए वो ब्रह्म कभी प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि मैं उपासक हूँ मैं ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ जैसे देवी देवताओं की उपासना करते हैं उसी प्रकार मानता है तो उसमें उपास्य अलग होगा उपासक अलग होगा अब उपासक रहते हुए आप सब प्राप्त कर सकते ब्रह्म ज्ञानी जैसा बन जाएगा उपासक जैसा देवता ज्ञान को रह करके देवता देवदातादात्म्य को प्राप्त करता है ये फल होता है ये सब तृतीय अध्याय में आपको विस्तार से आएगा देवता देवदातादात्म्य प्राप्त करेगा वो देवता जैसा हो जाए हाँ अब जिसकी उपासना करेंगे आ, यम आ, यम य, यथा, यथा यथा उपास दे तदेव भवति ये उपरिषोत् यथा यथा उपास जैसा जिस रूप को जिस प्रकार से उपासना करके तम तदेव भवती कदात्मदा उस प्रकार से हो जाता है उपासना का फल तो मिलेगा उसमें कोई संशय नहीं है किंतु तालात्म्य से आत्म साक्षात्कार नहीं वो इतने में अंदर है इसलिए वो प्राभागर तो वहां तक पहुंच गया कहा उपासना तक तालात्म्य मान करके हो गया तो वो हम सायुज्य मुक्ति बोलते हैं वो जो है आत्म वाला नहीं है इसलिए थोड़ा अंदर है और वो आसान होती है सायुज्य मुक्ति के लिए जो भी किया जाता है वो आसान होता है क्योंकि आपको उसमें कुछ क्रिया मिलेगी कुछ मंत्र कोई भावना इत्यादि पूजा पाठ सब रहेगा तो ये क्रिया आदि करेंगे और भजन करेंगे तो मस्ती में जो है भजन में लीन हो जाएगा दादाजी हो जाएगा फिर मंत्र जप करके मन लीन हो जाएगा ये सारे कुछ हो जाएगा किंतु वो कुछ भी हो वो ब्रह्म साक्षात्कार से अलग है ये अब देवता का साक्षात्कार करेंगे तो क्या हो जाएगा वो भी परिचिन हो जाएगा क्योंकि देवता सूक्ष्म शरीर अभिमानी है सूक्ष्म शरीरों में अभिमान रहता है तो में शरीर के साथ अभिमान रहेगा आपका तो उसी में भी परिच्छेद रहेगा कि मैं अब इस सूक्ष्म शरीर को प्राप्त किया हूं यह अभिमान रहेगा तुम अहम देवते हाँ ऐसा है ना अहम भाई तुम अस्वते में ही तू हूं हाँ तुम भी मैं हो ऐसे करके दादाजी होता है हमार उपासना यहां तक भी जाता है फिर भी वो ब्रह्मज्ञान नहीं है ये कहना चाहते ये सूक्ष्मता में ले जाने के लिए ये प्रभाकर का ये पूर्व पक्ष को इतना तकड़ा यहाँ उपस्थित किया है कि इसको आप स्पष्ट रूप से समझ लेंगे इसके लिए तो आगे ठीक है अन्वय व्यतिरेक का असिद्धत्व अदृष्टत्व अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध जो नहीं होता है उसको अदृष्ट कहते उसके संबंध से दिखाई पड़े उसके संबंध से दिखाई नहीं पड़े तो उस दृष्टि में अन्वय व्यतिरेक होता है हाँ तो वो रहते समय रहता है वो नहीं रहते थे नहीं रहता जैसा अग्नि रहते समय धुआं है अग्नि नहीं रहते धुआं नहीं है ऐसा जो असिद्ध होता है इस प्रकार से सिद्ध नहीं कर पाते हैं अब युक्ति से समझ नहीं सकते अन्य वेदने की एक युक्ति होती है वो युक्ति से उसको समझ नहीं सकते उसको आदृष्ट करते हाँ वो दिखाई नहीं पड़ता ब्रह्मणों विधि अनुप्रवेश मुक्त विपक्ष प्रत्याह हाँ। अभी ब्रह्म में विधि का अनुप्रवेश कहकर मतलब प्रभागर अपने अभिप्राय से ब्रह्म में विधि का अनुप्रवेश है विधि के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता इसको कहने के बाद विपक्षम प्रत्याह विपक्ष मैंने ब्रह्म को विधि का अनुप्रवेश नहीं करेंगे ब्रह्म विधि के अंतर्गत नहीं है ऐसा मानेंगे तो उसमें प्रत्युत्तर देते हैं ऐसा मानने पर नहीं चलता कैसे कहा कि कर्तव्य विधि अनुप्रवेश यदि कर्तव्य विधि से इस ब्रह्मज्ञान को बाहर रखेंगे तब तो वस्तुमात्र कथन होगा वस्तुमात्र कथन में क्या दोष है हानोपादान असम्भव हान भी उपादान भी नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो उसका कोई वेदांत वाक्य नाम अन्यथक्य में हो। तो वेदांत वाक्य ही हो जाएगा खाली ज्ञान मात्र प्राप्त करना सप्तवा अस्मदी इत्यादि के समान होगा उसमें कोई विशेष ज्ञान विशेष फल नहीं होगा खान होने से ही फल होगा ये उनका तर्क है इसलिए इसको कार्यान्वय आदि करके की किसी प्रकार कोई कर्तव्य संबंध रहे तब तो फल प्राप्त होता है अन्यथा वो अनर्थ होता है ठीक ब्रह्मणों विधेयधि विषयत्व अभावे विधि अस्पृष्ट सेव ब्रह्म को विधेय ज्ञान के विषय के संबंध नहीं करते ब्रह्म को विधेय नहीं मानना विधेय मन विधि का विषय विधि जिसको विषय करे उसको विधेय कहते करते जैसे स्वर्गादि विधेय होता है तो विधेय धी विधेय ज्ञान उसका विषय ब्रह्म को नहीं मानने की स्थिति में विधि अस्पृष्ट उत्तम विधि का कोई स्पर्श नहीं है ऐसा ही यदि कहेंगे तो तथिति में हालादि अयोगा लौकिक उक्तिवत अनर्थक्यमे वेदा दानीर्थ तब तो हाना उपादान आदि नहीं होने से लौकिक वाक्य के समान अनर्थक्य ही हो जाएगा वेदांत का वेदांत का कोई अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि आगे उसमें कुछ करना ही नहीं है जो है है ऐसे करके लौकिक वाक्य ऐसे बहुत प्रयोग करते हैं पर्वत है बोल दिया उससे क्या होना हिमालय है बोल दिया नदी बह रहा है ऐसे बोल दिया कुछ प्रयोजन नहीं होता है तो ऐसा अनर्थक्य में वो प्रकार अन सही हो जाएगा उसमें कुछ करना धरना नहीं अभी एक किसी ने कहा नदी बहती है ऐसा कहा नदी बहती है इतना ज्ञान से आपको कोई प्रयोजन होता है नहीं होता है नदी बहती है इतना ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं होगा हाँ ठीक है वो नदी जो बह रही है यदि आपको प्यास लग रही है तो वहां जाके पानी पियो ये बोलने से प्रयोजन होता है अब क्या है उसमें अंदर है दोनों में नदी बहती है बोलने से वो अलग होगा वो नदी बहती है उसमें स्नान करना है पानी पीना है तो जाके ये बोलना अलग होगा क्योंकि उसके साथ यह संबंध है अब वहां जाना पड़ेगा स्नान करना है पानी पीना है तो कुछ प्रयोजन शुद्ध होगा खाली नदी है बोलने से कुछ नहीं शुद्ध होता ये दोनों में अंदर ऐसा इसी प्रकार यहां भी है अलग के वाक्य बहुत सारे ऐसे होते हैं निष्प्रयोजन बोलते हैं। सब वहां सिद्धांत निशंका करता है वस्तुमात्र उत्तवपी नानथक्यम दृष्टान्त शे अभी आगे सिद्धांत पूछेंगे इस पर आपने जो वक्तव्य दिया आपने कहा कि वस्तुमात्र कथन में कोई प्रयोजन नहीं होता है ऐसा कहा आ, उसमें हानोपादान नहीं होता जहाँ हानोपादान नहीं है उसका कोई प्रयोजन नहीं है ये आपने कहा उसमें हमारी शंका है हम ये पूछते है आपसे की वस्तुमात्र उक्त होती कहीं कहीं ऐसा देखा वस्तुमात्र कथन करने पर भी अनर्थक अनर्थक नहीं होता है कुछ अर्थ प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसे स्थान देखा है दृष्टान्त स्थान देखा कुछ दृष्टांत आपने दिया सप्तवा इत्यादि में तो वो नहीं है प्रयोजन नहीं दिखता है किंतु और कुछ दृष्टांत है जहाँ प्रयोजन दिखता है अब उसके विषय में कहेंगे और इसके ऊपर और गहराई से विचार करेंगे उसके पास और इसका बहुत सारे उत्तर है हम जैसा समझते वैसा नहीं इसलिए बहुत वो अलग अलग करेंगे इसको बोले के बाद में भ्रम करके है ही नहीं बोलेगा कोई भ्रम होता नहीं है ओ क्योंकि तो प्रभागर भ्रम को नहीं मानते अच्छा भाष्य में देखिए ननु इत्यादि की शंका किया ननु वस्तुमात्र कथने भी रज ना सर्प इत्याद भ्रांति जनित निवर्तने न अर्थवत्व दृष्ट बोला की ये देखा गया है कहीं भी है देखो कि वस्तुमात्र कथन किया वस्तुमात्र कथन मैंने जो स्थिति जैसी है उसको वैसा ही बोलने को वस्तुमात्र कथन कहती उसमें कुछ जोड़ना तोड़ना कुछ नहीं जो, जो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना यह वस्तुमात्र कथन वेदांत एक वस्तुमात्र कथन है तो वस्तुमात्र कथने भी वस्तुमात्र कथन होने पर भी प्रयोजन देखा गया जैसे रज्जुरियम नायम सर्प एक वस्तुमात्र कथन है ये रसी है ये सर्प नहीं है दो वाक्य बोला उनने क्या वाक्य का अर्थ क्या हुआ रसी पड़ी है वस्तु है वो वस्तु है करके बोल दिया बस ये वस्तु है रसी है ऐसा बोल दिया नम सर्पा तुमको जो सर्प बुद्धि हो रही है वो नहीं है ये सर्प नहीं है रज्जु है तो वस्तुमात्र कथन ही है ये इसको और कुछ नहीं मान सकते वस्तुमात्र कथन ही मानना पड़ेगा सर्प सर्प करके वो चिल्ला रहा था तब उसने आकर के नायम सर्प बोल दिया, तो प्रयोजन हो गया इत्यादि इत्यादि में क्या प्रयोजन दिखता है भ्रांति जनित भीति निवर्तन है ना अर्थवस्तु भ्रांति से उत्पन्न जो डर है भीति है उसका निवर्तन होता हुआ अर्थवस्तु तो देखा गया है डर का निवर्तन होना डर चले जाना बहुत बड़ा फल होता है कोई कोई डर में ऐसा पागल हो जाते हैं वो क्या क्या हो जाता है सब अर्थ का अनर्थ कर देते हैं इसीलिए डर जो है बहुत संभल के डरना है डरते समय भी बहुत सोचना है कि डरने लायक है कि नहीं है और जहां डरने लायक है वहां डरना है जहां डरने लायक नहीं है अनावश्यक डरेगा तो आपसे का तो हो जाता है वो भी क्षण में हो जाएगा वो कोई आप फिर बाबंद कुछ नहीं कर सकते हो गया हो गया इसीलिए डरना नहीं डरने के पहले सोचना है ये डरने लायक है यह नहीं है ऐसा सोचने पर आपको पता चलेगा कि डरने लायक कुछ भी नहीं क्योंकि डर करके कोई चीज है ही नहीं डर आप अपने भ्रम से पैदा करते डर डर को भगवान ने नहीं बनाया मैंने भगवान की सृष्टि के अंदर डर नहीं और भगवान की सृष्टि के अंदर जो नहीं है वो क्या होता है वो सारा भ्रम का कार्य होता है भ्रम किस, किस कौन बनाता है वो आदमी बनाता है जीवात्मा बनाता है परमात्मा नहीं बता वो जीव सृष्टि के अंतर्गत है इसीलिए डर आपके पास नहीं है वास्तविक डर नहीं है डर आप बना देते हैं इसीलिए हर एक व्यक्ति का अलग अलग डर होता है वो किसी चीज से कोई डरता है किसी चीज से कोई डरता है कोई चीनी से डरता है कोई नमक से डरता है अलग अलग है वो डर हो जाता है अब उसको सोचना पड़ता है कि डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो विषय को बढ़िया से समझना है तब पता चलेगा डरने की कोई आवश्यकता नहीं डर करके कोई चीज नहीं ये केवल मन में है अब वो डर रहा था सर्प सर्प करके डर रहा तो भ्रांति जनित भीदी था भ्रांति से उत्पन्न वो भीधि है वो भीदी को निवर्तन करना है उसको हटा देना है उसके लिए क्या बोला रज्जु हुआ ऐसा बोल इतने सुनने से उसमें प्रयोजन सिद्ध हो गया प्रयोजन सिद्ध क्या हो गया वो डर चला गया डर चला जाने से बहुत पैसा बच जाता है वो बहुत बड़ा प्रयोजन है नहीं तो डर रहे तो बहुत पैसा खर्च होता है बहुत सारे काम जो हम करते हैं वो डर के पैसा खर्च करते हैं बहुत है। तो बहुत बच जाएगा जो तो होता है इसमें अर्थवत्व दृष्टा प्रयोजन देखा गया क्या प्रयोजन है शांति मिल गया समाधान हो गया सोच दिया आ गया ये सब प्रयोजन है अब यहाँ क्या है बहुत प्रभागर की दृष्टि से यहां कुछ समस्या है यहां क्या है कोई हानोपादान तो है नहीं अब न्याय सर्पहा इतना सुना तो यम रज्जु हु ज्ञान हो गया इसमें हानोपादान कुछ नहीं हुआ अब ऐसे में इसमें अर्थवत्व कैसा प्रकट होगा वो बोलेगा ये अर्थवत्व कुछ प्रकट होता नहीं ऐसे उनके अभिप्राय है वो कुछ नहीं है आपका भ्रम चला गया उससे क्या हुआ? भ्रम चला गया इतना ही है। वो कोई अर्थवत्व नहीं है ऐसा बोलेंगे अर्थवत्व दृष्टम हमारी दृष्टि से यह अर्थवत्व है बहुत बड़ा अर्थ है तो डर चला गया ये बहुत बड़ा अर्थ है तथा यहाँ असंसारी आत्मवस्तु कथने न भ्रांति निवर्तने न अर्थवत्व इसी प्रकार हम तो ये कहते हैं कि यहां भी यहां भी मन वेदांत में भी असंसार्य आत्मवस्तु वस्तु कथन ना वेदांत असंसार्य आत्मवस्तु का कथन करता है इस कथन से संसारित्व भ्रांति तो निवर्तन संसारित्व तो रूप भ्रांति का निवर्तन होता है वो जैसा वहां भ्रांति है उसका निवर्तन है इसी प्रकार यहाँ संसारित्व भ्रांति का निवर्तन निवर्तन होने के बाद क्या है अर्थवत्त्या उसको मोक्ष रूप फल होता है वो आनंद का अनुभव करेगा वो अभयम वय जनक प्राप्त हो सीतर शोकमात्म विदिथि वो शोक से मुक्त हो जाएगा अमरत्व को प्राप्त करेगा वो ऐसा अनुभव करता है अहम वृक्ष सेवा कर्ति पृष्ठम गिरे रिवा ऐसे सब अनुभव करता है अहम इंद्रच अग्निश्चय ऐसे अनुभव करेगा सब कुछ होगा इसीलिए ये जो अनुभव है ये बहुत बड़ा प्रयोजन है माना जाता है इसीलिए ऐसा मानना ही चाहिए कि वस्तु कथन में भी कुछ प्रयोजन होता है वस्तु के प्रतिपादन में प्रयोजन होगा ऐसा करना है इसकी टीका देखिए वैषम्य उक्त्या प्रत्याह वैषम्य उक्त्या प्रत्याह स्यादि इसका उत्तर में कहते हैं अच्छा इसकी कोई टीका नहीं है हाँ तो अब जो है आ ये इसका विरोध में कहते हैं अभी इतना जब कहा कि तो होता है करके जब सिद्धार्जी ने कहा तो उसके उत्तर में वो कहते हैं वैष्णव में उपचना ना आप जो कह रहे हैं सही नहीं है ऐसा कोई अर्थवत्व तो इसमें सिद्ध होता नहीं अब दिखताते कैसे अर्थवत्व तो सिद्ध होता है सियादे दा ये ऐसा हो सकता है आपका कथन का तात्पर्य ऐसा हो सकता है इसका मतलब आपका कथन को हम पूरे नहीं स्वीकार कर ले ऐसा हो सकता है। क्या है यदि रज्जु स्वरूप श्रवण एवं सर्पभ्रांति संसारित्व भ्रांति ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्र निवृत्ते आपका कथन तब सही होता यदि रज्जु के स्वरूप श्रवण मात्र से जैसे सर्पभ्रांति निवृत्ति होती है वैसे ही संसारित्व भ्रांति की निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्र से निवृत्ति होती ऐसे नहीं होता अहम ब्रह्मास्मि तत्व में उपदेश देने मात्र से वहां ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रहा है और सर्प के दृष्टांत में ठीक है सर्प में एक बार बोल दिया तो हो रहा है थोड़ी देर बाद में शांति मिल रहा है सब कुछ हो रहा है यहां कहां हो रहा है यहां नहीं हो रहा क्योंकि सर्प का दृष्टांत तो लौकिक है ये तो वैदिक है लौकिक में तो कहीं कहीं कुछ कुछ होता है वो लौकिक सारा थोड़ी प्रमाण है लेकिन वैदिक में नहीं हो रहा है वेद में कहाँ हो इसलिए वेद में आनुपादान के बिना नहीं होगा ये हम कह रहे हैं ये बोल रहे इसलिए संसारित सम्, तो भ्रांति की निवृत्ति नहीं होती है कितने साल भी सुनते रहते हैं बाद में भी वही झगड़ा करते हैं फिर इसका मतलब अब होता कहा है कुछ हो नहीं रहा है तो तभी तो कर रहे हैं ना इसीलिए संसारित तो भ्रांति ही ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्र ब्रह्मस्वरूप श्रवण मात्र से क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है वहां तो हो रहा है ये हम मान रहे है कि वहां क्या है कि वो लौकिक दृष्टान्त है लौकिक स्थिति है वो थोड़ी देर के लिए हुआ था उसको कहते हैं तुला विद्या कहते हैं, तुला विद्या है वो तुला विद्या मतलब थोड़ी देर के लिए अब विद्या आ गई थी वो रज्जू को सर्प समझ लिया था अब वो तुरंत बोल दिया ये सर्प नहीं है रज्जू है बोल दिया, तुरंत ठीक हो गया सब कुछ ठीक ठाक हो गया वो आदमी आद्म चला गया किंतु यहाँ कुछ नहीं हुआ यहाँ तो वो श्रवण मानन के बाद में करना पड़ता है फिर ये जो है उपासनाएं करना पड़ता है ये सब करने के बाद ही होता है ऐसे वैसे एक बार सुनने से नहीं होता वस्तु कथन से कुछ नहीं हो रहा है न तो निवर्तते यहां तो निवृत्ति नहीं देखी जा रही है इसलिए क्या बोलना पड़ेगा श्रुद ब्रह्मणों यथा यथापूर्व सुख दुखादि संसारित्व तो दर्शना यह देखा गया है कि श्रुद्रह्मण श्रुत ब्रह्म ब्रह्म ये न सश्रुत ब्रह्म तस् सुत ब्रह्मण ये के समास है निष्ठापत पूर्व में श्रुता ब्रह्मणों भी जिसने ब्रह्म के बारे में सुन लिया एक बार में श्रवणिर बहु बहुत सुन लिया एक नहीं दो नहीं सारे किताबें पढ़ डाला फिर वो तो कितने बार चक्कर काटा फिर सब कुछ किया फिर भी पूर्वम, जैसा पहले था सुख दुख आदि संसारित तो दर्शनार्थी वो पहले ही जैसा सुख और दुखी सब हो रहा है।, है सब कुछ हो रहा है फिर भी यही तिथि है देखा गया है प्रत्यक्ष है आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं इसमें क्या विवाद करने का अब इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि वस्तु का धन मात्र से काम नहीं होगा यह मानना पड़ेगा आपको ये प्रभाकर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो तो उनका दृष्टि देख के बिल्कुल सही हमारा एकदम निकट पहुंचता है वो स्रोद्यो मंधव्यो दिध्या देखो यदि श्रवण काल मात्र में काम होता तो श्रुधि और दो क्यों जोड़ती श्रुधि तो यह भी जोड़ रहे हैं ना स्रोदव्य सुनने के बाद चुपचाप बैठो नहीं बोला उसके बाद मंतव्य फिर निधिध्या तो कितना समय लगेगा इसके लिए इसका मतलब क्या है यदि श्रवण काल में ही जैसा सर्प सर्पभ्रांति की निवृत्ति होती है वैसे यदि हो जाता तो फिर मंतव्य निधिध्या नहीं करते क्योंकि वहां कोई मरण की आवश्यकता नहीं पड़ रही ना सर्प के बारे में उन्होंने बोल दिया क्या बोला ये सर्प नहीं है बोलते बाद में कोई मरन चिंतन करता है क्या कोई नहीं कुछ नहीं करते ध्यान करना समस्या करने कोई जरूरत नहीं वो तुरंत निवर्त हो गया यहाँ नहीं हो रहा है वहां हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है ये इसका प्रमाण शास्त्री है यदि होता तो शास्त्र ऐसा आगे दो बार नहीं कहते और दो जोड़ दिया उसमें दृष्टव्य बोला उसके बाद स्रोतव्यह बोला फिर मंदव्यह बोला फिर निर्ध्या कुल चार बोला इसमें एक से काम नहीं होगा इसी इस प्रकार से श्रवण उत्तर काल ओर मनन विधिध्यान विधि दर्शन ये देखो तबियत प्रत्यय विधि लगाया सुनने के बाद ही मनन करना चाहिए मनन करने के बाद ही विध्यासन करना चाहिए ये तो क्रम दिखा रहे सुनना मतलब आइट आइट के सुनना नहीं सुनने की एक विधि है वो श्रवण विधि के अनुसार सुनना है जैसा हमने पहले कहा था शुरू में श्रवण का नियम है श्रवण नियम के अनुसार सुनना है खाली कैसे भी सुन लिया तो उसको श्रवणमय नहीं माना जाता तो विधि है ना विधि के अंतर्गत होना चाहिए जैसे स्वाध्याय अभेद्या स्वाध्याय करना चाहिए कैसा भी कोई किताब उठा करके पढ़ लिया ऐसा नहीं होता वो विधि के अनुसार करना है तब तो उसको स्वाध्याय माना जाता है हाँ जैसे बीमारी आ गया तो दवाई खाना दवाई कैसी खानी है उस विधि के अनुसार खाना है तब उसकी उसका प्रयोजन होता है अब कोई पकाता है तो विधि के अनुसार पकाना पड़ेगा तब उसको पकाना मानते इसी प्रकार यहाँ भी जो तबियत प्रत्यय लगाया उस श्रवण उत्तर काल में श्रवण के बाद ठीक है श्रवण के बाद में मनन निधिध्यासन योग मनन और निधिध्यासन दोनों करना है ऐसे विधि दिखा रही तस्मात प्रतिपत्ति विधि विषय दया एव शास्त्र प्रमाण ब्रह्म गंतव्य विधि इसीलिए प्रभाकर कहता है कि प्रतिपत्ति विषय रूप से ही प्रतिपत्ति मन देखो ये बाकी जो मंधव्य निध्यासन दोनों है ना ये उपासना का अंग है उपासना है ये में उपासना चिंतन करना एक विषय पर वो प्रतिपत्ति विधि विषय था प्रतिपत्ति विषय के रूप से ही शास्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण रूप से ब्रह्म को अभ्युभगंतव्य ब्रह्म को प्राप्त करना चाहिए जानना चाहिए बाकी कोई आप श्रवण करके चुपचाप बैठने की बात नहीं करना चाहिए गलत है क्योंकि उससे तो कुछ होगा नहीं फल प्राप्त नहीं होगा और पुरुषार्थ पुरुषार्थ्युत हो जाएगा पूरे जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी ऐसे हो इसीलिए ऐसा नहीं करना है वो नियम के अनुसार उसको पालन करना ही चाहिए ये प्रभाकर का मुख्य जो पूर्व पक्ष है यहां तक हो, हो गया अब इसका उत्तर सिद्धांत आगे देंगे ठीक है मंदिर वाक्य उत्थ ज्ञादेवा अकृत कृत्य हेद्वंदरमा सियादेतदेव कहा ये ऐसा हो जाता यदि आपका कथन इस प्रकार है तो आपका कथन सही नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा कि वाक्य उत्थत ज्ञान से ही वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है जैसा तत्वमसी वाक्य इस वाक्य से उत्पन्न ज्ञान क्या बोलते हैं वाक्य उत्थत ज्ञान उत्थम उत्पन्न प्रकट हुआ ऐसे वाक्य उत्थत ज्ञान से ही आकृत कृत्यत्व कृतकृत्य नहीं होता है बाकी उत्सद ज्ञान से ही कृतक नृत्य कहाँ हो रहा है नहीं होता है फिर वो बार बार करते रहेंगे कृतकृत्य नहीं होता है इसका मतलब कुछ कमी है वो कमी को ठीक करना पड़ेगा वो कमी क्या है वो तो बोलेंगे बाद में जैसा कमी है उसको ठीक करना पड़ेगा तत्व तो मसीवी दे को कितने बार उपदेश दिया कई बार उपदेश करने के बाद हुआ है तो वो उपदेश भी है कि उपदेश में उनका मनन होता गया होता गया तब हुआ भृगुवि वारुणी भृगु वारुणी ने कितने बार चिंतन किया अन्नम ब्रम्मे दि वैजानात प्राणो ब्रह्मेदी वैजानात मनोब्रम्धि वैजानात फिर विज्ञान ब्रह्मे ऐसा ऐसे करके प्राप्त हुआ है अब ऐसे में आप एकदम सुन करके हो गया और कुछ समय के सुनने के बाद हो गया फिर आप उसके बाद काम करेंगे ऐसा नहीं होता है इसीलिए वाक्य उत्थ ज्ञान से अकृत कृत्य कृत कृत्य नहीं होता है इसके लिए हेतुअर दूसरे हेतु है क्या हेतु है णोपी यथापूर्व सुख दुखादि संसारी दर्शना यही जो, जो ब्रह्म का ज्ञान सुन लिया है उसको भी पहले जैसा सुखादि दुखादि दिखाई पड़ रहा है यही समस्या है अब इसका आप उत्तर दे तो उसका उत्तर नहीं दे सकता ऐसे ही दिखाई पड़ता है स्रोतव्य है इत्यादि का पूर्वक्षम उपसंहरती तो इसीलिए स्रोतव्य के बाद में मंदव्यादि का विधान किया गया यदि पहले जैसा है उससे कोई अंदर होता तब तो हम मान सकते थे वो अंदर नहीं होता और उल्टा कभी कभी क्या होता है कुछ साल सुनने के बाद पढ़ने के बाद सब कुछ करें। ये इसमें कुछ होता नहीं सब बंद करके पोथी बंद करके अलमारी में रख देते हैं अभी कुछ काम नहीं है इसका ये कुछ उससे कुछ हो नहीं रहा है ऐसा करके वो कोई दूसरा काम करने के लिए जाता और दूसरा कोई क्या करेगा कोई वो साधन है ना, ये साधन साधना कोई भी साधन ढूंढेगा ये ये पढ़ने से लिखने से कुछ नहीं होता कई लोग ऐसे चिंता करते तो कितना भी करो कुछ नहीं होने वाला ऐसा भी बोलते तो इसका मतलब क्या है हो रहा है तो फिर क्यों ऐसा बोलेंगे हो नहीं रहा इसलिए तो बोल रहा है तो इसलिए आगे कुछ करना पड़ेगा पूर्व पक्ष इस प्रकार पूर्व का उपसंहार करते हैं इत्यादि से कहा सीधे अर्थे शब्दा अज्ञात शक्तित्व मतलब अभी तक जो प्रभाकर का सिद्धांत विचार किया उस पर क्या क्या उसी में क्या क्या निकला उस पर क्या क्या निर्णय हो गया इसके बारे में कहते सिद्ध अर्थ जो पहले से सिद्ध है सिद्ध मैंने प्राप्त है उस विषय में शब्दा अज्ञात शक्तित्व उस विषय में शब्दों की शक्ति नहीं होती है यानी वेद वाक्यों की शक्ति सिद्ध विषय में नहीं होती है वेदांता नाम शास्त्रत्व और वेदांत को तो शास्त्र माना है शास्त्र मानने से क्या होना चाहिए पहले कहा था प्रवृत्तिर ये दोनों में से एक होना चाहिए प्रवृत्ति और निवृत्ति उसके लिए नित्य और कृतक से कुछ कार्य का है कि उसको शास्त्र चाहिए और अर्थवत्व होना चाहिए अर्थवत्व प्रयोजन होना चाहिए पुरुषार्थ में कोई एक पुरुषार्थ होना चाहिए श्रवणादर्ध मननादि विधिश्चा श्रवण के बाद में मननादि का विधान भी है तो शास्त्र से बिल्कुल सही सही कह रहा है आप उसका अर्थ सही नहीं लगा रहे यही गड़बड़ हो रहा है ये बोल इतना सारा हेतु दिया उन्होंने एक तो सीधा अर्थ में वाक्यों का कोई प्रमाण नहीं होता क्योंकि वाक्यों का प्रमाण हान उपादान से युक्त क्रियान्वय वाक्य में ही होता क्रिया होनी चाहिए उसी में वाक्य का प्रमाण और वेदांत शास्त्र है तो प्रवृत्ति या अभिवृत्ति दोनों में से एक होना ही पड़ेगा और आस्थावत्व भी होना है पुरुषार्थ भी होना है पहले कहा है ना अनशक्य जो सप्तवा के समान अनर्थक्य नहीं है वेदांत में भी मानना पड़ेगा और तीसरा चौदह हेदु दिया चौदह हेदु क्या है कि श्रवण के बाद माननीय निर्दयासन का विधान वेद खुद ही करता है इसका मतलब श्रवण के बाद माननीय निर्दयासन करना चाहिए बढ़िया ढंग से श्रवण करो विधिवत गुरुमुख से जैसा श्रवण करना चाहिए इस क्रम से श्रवण करो उसके बाद में जाके कहीं एकांत में बैठ करके एक एक पन्ना निकाल के एक एक विचार निकाल के उसके बाद में गहराई से मनन करो तब होता है श्रवण सही ढंग से किए बिना कि मनन करने जाएंगे तो फिर मनन गलत हो जाएगा मन जो खोपड़िया अंदर पहले भरा हुआ ना वही सब बार बार आता है जो श्रवण ठीक से हुआ नहीं और जो श्रवण हुआ भी है उसमें विश्वास नहीं है तो पहले वाला आ जाएगा पहले वाले में विश्वास है आपका वो आ जाता है फिर वो मनन करके कोई प्रयोजन नहीं निकलेगा और मनन के बाद भी वो पहले जितना अच्छा सात्विक था और सामूसिक होकर के बाहर निकले क्योंकि तो खोपड़ी खराब हो जाता है कई लोग आते हैं ना वो ज्यादा मन करके फिर पागल भी हो जाता है पागल हो जाता इसलिए होता है कि ये दोनों को जोड़ नहीं पाता है अब जब जोड़ नहीं पाता है जहां जहां जोड़ नहीं होता है ना वो क्रम से समझ में नहीं आता क्रमभंग ही पागल होता है क्रम नहीं बज रहा उसका उसको कोई परेशानी हो वो इसको नहीं जोड़ पा रहे उसको नहीं हो पा रहे वो हो जाता है किसी की किसी डिप्रेशन हो जाता है किसी को सब प्रश्न हो जाता है क्या क्या होता है बहुत सारी बीमारी है वो सब मानसिक बीमारी कौन क्यों होगी वो समझ नहीं पा रहा उसको वहां रखा इसको यहाँ रखा फिर जोड़ने की कोशिश कर रहा है नहीं जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है तो दिमाग खराब होता है क्योंकि दिमाग हमेशा जुड़ करके काम करता है इसके साथ इसको जोड़ना चाहिए उसको तुरंत उत्तर मिलना चाहिए कोई भी प्रश्न आ गया ना कुछ समय के बाद उत्तर नहीं मिला कुछ समय तक इंतजार करता है उत्तर नहीं मिला तो फिर उसी पर गहराई से चिंतन करेगा फिर वो बहुत मुश्किल हो जाए और इसे तो चिंतन करते करते पूरा दिमाग उसी से भर जाए और आगे ची सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा फिर वो डिप्रेशन में जाएगा या फिर वो और आरगंद हो जाएगा कुछ भी हो जाएगा जैसा जैसा वो सोच रहा है वो इस प्रकार हो जाएगा हो करके पूरा दिमाग उसी के बारे में सोचे कुछ भी उसको कहो वो उसी को लाके करे ये बहुत बड़ा दोष है इसीलिए दिमाग को बहुत संभाल के चलना है दिमाग तो उनकी दिमाग एक बार आगे चला गया ना फिर हम आप नीचे नहीं पकड़ पाएंगे ये ही मनन का मनन में आने वाला दोष ये होता है इसलिए पहले सही श्रवण हुआ है तभी आप सही मनन कर पाएंगे कि कहाँ किसका उत्तर कहाँ ढूंढना है कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर है कि हम चिंतन करके क्या कहा पहुंचना है हमको ये तभी होगा इसीलिए उन्होंने क्या कहा था सबसा ब्रह्म विजि सबो ब्रह्मे थी ये बाहर में उपदेश दिया था उन्होंने कि सबस ही ब्रह्म है तबस को ही आगे बढ़ाओ तबस में मेरा मान्य नहीं, नहीं। चिंतन उसको ही ब्रह्म है हाँ कि बाकी तपस्या से यहाँ मतलब नहीं है वो चिंतन करना हो तो चिंतन ये तबस को मान करके करना है वो तो करना ही है एक समय वो करना ही है लेकिन पहले इन सब को सही ढंग से समझ करके चिंतन कर नहीं समझा हुआ विषय पर चिंतन करने से उत्तर नहीं मिलेगा तब जो है मानसिक तनाव आ सकता है यानी फल नहीं मिलेगा तनाव आएगा नहीं आएगा बात अलग है लेकिन फल नहीं मिलेगा निष्पल अलग आएगा वो शुरू शुरू में ऐसा रहता है वो ऐसा ही रहेगा बाद में धीरे धीरे वो श्रवण निरंतर करते रहने से अपने आप सही रास्ते पे आ जाए पहले तो जो पहले समझ रखा है उसका आधा अधूरा जोड़ के अर्थ लगाएगा फिर निरंतर करते रहने पर वो धीरे धीरे हो ठीक हो जाए। ऐसे ये सत्शब्द का अर्थ कौन सा सत्शब्द की बात कर रहे हैं तस्माद में जो तत्शब्द है तत्शब्द का इतना अर्थ है चार जो हेदु अभी पूर्व कक्ष ने सिद्ध किया इस चार हेदू को लेकर तत्शब्द लगा प्रतिपत्ति इत्यादि प्रतिपत्ते प्रतिपत्ति प्रत्यवच्छेद प्रतिपत्ति विधि का अर्थ है कि प्रतिपत्ति का जो विषय है यानी उपासना का जो विधि है वही नियोग है विधि विषय भूदा उसका विषय बना हुआ माने प्रतिपत्ति विधि का जो विषय बनाया उस प्रतिपत्ति को अब अवच्छिन्न करके मतलब वो प्रतिपत्ति के अंदर अंतर्गत ही आपको ब्रह्म को रखना पड़ेगा उसका ही विषय ब्रह्म को बनाना पड़ेगा वो प्रतिपत्ति मैंने उपासना से बाहर नहीं ले जाना इसमें ये निधिध्यासन मन सबको ये उपासना क्या है उसका उनके अर्थ में वो उपासना है ऐसे बोलेंगे ये प्रभास वही अभी शंकराचार्य उसी को समझाएंगे कि निधिध्यासन और उपासना एक नहीं है समाधि और उपासना अलग है निधिध्यासन उपासना अलग है और समाधि और निध्यासन भी अलग है ये सब अलग अलग है उसमें टेक्निकल मतलब बहुत बारीकी अंदर है इसको समझाएंगे अभी क्या है ये जो जो भी समझा रहे सही आपको लगेगा क्योंकि ये मनन और निरध्यासन में उपासना को जोड़ के मान के कह रहे हैं ऐसे तिथि में ठीक है अब वेद शब्द से उपासना ले रहे और उपासी शब्द से भी उपासना ही ले रहे तो शब्द को उपासना भी आया तो उसको उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया श्रवण मनन के साथ जोड़ दिया ऐसे में उसका अर्थ अपने ढंग से सही लग गया अभी इसका उत्तर देंगे प्राप्तम पक्षम अनुद्य सिद्धांत यदि ये प्राप्त जो पूर्व पक्ष है उसका अनुवाद करके अब सिद्धांति एक एक का उत्तर देंगे अत्र अभिधीय थे कहा जाता है हमारे तरफ से कहा जाता असमा भी अभिधीय यानी सिद्धांत भी अभिधीय हम सिद्धांतियों के द्वारा आपके इस विचार में हम कह रहे हैं क्या है पहले तो ना जो कुछ आपने कहा ठीक नहीं पहले ना बोल दिया कर्म ब्रह्म फल और विलक्षण हमारा तो यही कथन है कि कर्म फल और ब्रह्म विद्या फल में विलक्षणता है आप कर्म फल के दृष्टि से ब्रह्म विद्या को देखना चाह रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या अलग ही है ब्रह्म विद्या की दृष्टि अलग ही होना चाहिए यह है मुख्य भेद तो यही है सिर्फ कर्म ब्रह्म विद्या फल फल में देखो कर्म का फल क्या है अनित्य कर्म होता है अनित्य उसका फल होता है वही कर्म में होता है और साध्य होता है प्राप्य होता है ब्रह्म विद्या का क्या है ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है नित्य होता है और उसका फल भी नित्य होता है और वो भूत वस्तु विषयक होता है साध्य वस्तु विषयक नहीं होता और वस्तुतंत्र होता है पुरुषतंत्र नहीं होता कर्म विद्या वस्तु तंत्र नहीं है वो पुरुष तंत्र है और ब्रह्म विद्या वस्तु तंत्र है ये सब भेद है देखो कैसा है अभी इसको समझाएंगे कर्म ब्रह्म विद्या विद्यालय वैलक्षण्य कैसा है शारीरम वाचिकम मानसम च कर्म श्रुति स्मृति सिद्धम धर्माख्यम आपका धर्म का नाम किसका है शारीरिक शरीरा संपन्नम शारीरम वजसा संपन्नम वाचिकम मनसा संपन्नम मानसम ये सब कर्म है आपका कुछ कर्म ऐसे है शरीर से ही करना होता है और कुछ का जो ऐसा उच्चारण करना आदि पाठ करना आदि वाचिक है और ध्यान करना आदि मानसिक है ये सब कर्म है ये श्रुदिस्मृति सिद्धम धर्म श्रुतियों में भी स्मृतियों में भी सिद्ध है स्मृतियों में जैसा कहा शरीर वाम मनोभीर यद कर्म प्रार्भ देना न्याय व विपरीतम बांजे दे सत् सब गीता में आया तो शरीर वाघ मनुष्य ही कर्म होता है और उसमें पांच जो है अधिकरण होता अधिष्ठानंद अदाग्रता कर सब कहा वो ही कर्म है उसके लिए सब कुछ होता है उसी को धर्म कहते किसको कहते हैं शारीरिक वाजिक मानसिक कर्म श्री स्मृति सिद्ध को धर्म कहते अब देखो ये ध्यान देना ये धर्म कहने से ये तीनों में से कोई आना चाहिए शारीरिक वाचिक मानसिक अब ब्रह्म विद्या में कहेंगे इनमें तीनों में नहीं है वो यद्यपि मनसा है वापतव्य में ये सब कह रहे हैं किन्तु वो तो तत्काल के लिए है उसके तो आगे साधन के रूप में नहीं है वो तो फिर, फिर ये हो जाता है स्वरूप ज्ञान में नहीं पहुंचता है इसलिए उसको उसका फल नहीं मान सकता मानसिक कर्म का फल रूप से ब्रह्म ज्ञान को नहीं मानेंगे यद्य मानसिक कर्म है उसमें तभी फल रूप से नहीं मानेंगे ये भेद रहेगा यद विषया जिज्ञासा ये जो शारीरिक वाजिक मानसिक कर्म रूप जो धर्म है इसके विषय में पहले जिज्ञासा हुई थी कहा अथा दो धर्म जिज्ञासा मतलब आपके पास जो किताब है उसके बारे में गए प्रभागर जो कर्मकांड मान पूर्व मीमांसा के जो आपके पास जो किताब है उसमें इस मीमांसा के बारे में है कौन सा मीमांसा धर्म मीमांसा यदि सूत्रिता इस सूत्र को इस प्रकार अर्थ करना चाहिए अधर्मो भी हिंसा चिन्ह प्रतिषेध चोदना लक्षणत्व जिज्ञास परिहार और वहां केवल धर्म जिज्ञासा ये कहा किंतु उसका अर्थ अधिज्ञासा भी करनी चाहिए धर्म जिज्ञासा अधर्म जिज्ञासा दोनों करना चाहिए इसके बारे में हमने पहले बताया था ये अधा दो धर्म जिज्ञासा सूत्र को आकार प्रश्लेष करके दो अर्थ लिया अधा दो धर्म जिज्ञासा अधा अधर्म जिज्ञासा ऐसा भी कहा धर्म की भी जिज्ञासा करनी चाहिए अधर्म की भी जिज्ञासा करनी चाहिए ये शास्त्र दीपिका कार है पार्थसारदी मिश्र जो कुमारिल भट्ट के अनुयायी है उन्होंने इस पर व्याख्या लिखी है भाष्य वहां के जो सावर भाष्य है सावर भाष्य पर भाष्य लिखे हैं कुमारी ये शास्त्र दीपिका शास्त्र दीपिका कार ने ऐसे सूत्र का दोनों अर्थ लिया क्योंकि ये किसके लिए अधर्म जिज्ञासा करनी चाहिए क्योंकि अधर्म जिज्ञासा नहीं करेंगे तो अधर्म का ज्ञान नहीं होगा अधर्म का ज्ञान नहीं होता उसका परिहार नहीं होगा इसलिए देखिए भाष्यकार उसको भी लेके कह रहे तो भाष्य खबर भाष्य अनुसार कह रहे अधर्मो भी हिंसा आती थी अधर्म है हिंसा उसकी भी सा होनी चाहिए क्यों क्योंकि प्रतिषेध चोदना लक्षणत्व ये प्रतिषेध रूप चोधना है ये तो कर्तव्य रूप चोधना होता है कर्तव्य रूप विधि और दूसरा जो है निषेध रूप विधि ये क्या है निषेध रूप विधि है नहीं करने के लिए जानना पड़ेगा क्या क्या नहीं करना है यह भी जानना होता है क्या क्या करना है ये भी जानना होता है कभी कभी क्या होता है क्या क्या करना है यह हम जानते हैं अब उसके साथ क्या क्या नहीं करना है वो भी हम करते हैं क्या क्या करना है वो भी करते हैं क्या क्या नहीं करना है वो भी करते हैं तब तो गलत हो對啊. हो जाएगा ना इसीलिए जो कर रहे हैं उसके साथ नहीं करने वाला क्या क्या है वो भी जानना चाहिए तो अधर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा दोनों चाहिए किसके लिए कहा जितना परिहाराय वो करने के लिए जानना चाहिए तो अब वो वहां का विषय धर्म का विषय सयो चोदनालक्षण ओर अर्थ अनर्थ ओर धर्माधर्मयो फले प्रत्यक्षे सुख दुखे अब वो जो दोनों है ना धर्म और अधर्म ये दोनों चोदना का विषय है विधि का विषय एक करने के लिए कहता है एक नहीं करने के लिए कहता है। और एक से अर्थ होता है एक से अनर्थ होता है धर्म से अर्थ होता है और अधर्म से अनर्थ होता है इसलिए धर्माधर्मयो हो अर्थ अनर्थ फले प्रत्यक्ष फल प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष मन लोग में अनुभव किया जाता है क्या है सुख दुख है। धर्म से सुख होता है अधर्म से दुख होता है आपको कभी भी दुख होता है तो उसको अधर्म से मानना चाहिए कभी भी सुख होता है तो धर्म से मानना चाहिए कभी कभी दुख जैसा लगता है तो समझना चाहिए कि इतना बलवान पाप नहीं है थोड़ा पाप है उससे दुख जैसा लग रहा है थोड़ा सा पीड़ा हो रही है लेकिन उससे आगे भी बढ़ता है ऐसा होता है और कोई कोई किसी को होता है छोटा सा दुख है कि तो वो बहुत बड़ा पहाड़ बना लेता है उसके पास आधार भी ज्यादा रहता है पाप होता है ज्यादा पाप रहने से छोटा छोटा सा कोई घटना छोटी घटना है उसको भी बहुत बड़ा फुला फुला करके बड़ा करेंगे और उससे दुख भोगते रहेंगे हुआ कुछ नहीं ऐसा होता है और कभी कभी खाते समय कोई पत्थर आता है दांत में चीमता है कभी इधर लगता है अब वो पत्थर आ गया ठीक है पत्थर आ गया वो, वो आना नहीं चाहिए तो दांत में तो निकाल के साफ घंटे हो गया बार खाना खाए अब कोई कोई ऐसा होता है पत्थर आ गया तो उस दिन खाना नहीं खाए। वो तो पत्थर छोटा लग गया फिर उस दिन खाना ही छोड़ देंगे अब उसके बाद ऐसा विचार है तो वो ऐसा भी करते इसलिए छोटा सा छोटा है तो उसको बड़ा बना देते कोई कोई बहुत बड़ा है उसको भी छोटा बना देते ऐसा होता है इसका भाव इसीलिए वो घटना क्या है उससे मतलब नहीं मेरा कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं उसको आप कैसे समझ रहे हैं उस हिसाब से आपको सुख दुखो जनक ने तो कह, जनक महाराज ने तो कह दिया मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे देना वो वहां शास्त्रार्थ कर रहे थे अष्टावक्र ऋषि के साथ तो किसी ने आके सुनाया आपके मिथिला में वहां जो है आग लगी है आप तो यहां वेदांत चर्चा कर रहे हैं वो आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था करी उन्होंने कहा भले हाँ वो बिजला आया प्रदीप काया नवीन वो सब बिजला जल, जल जाए मेरा क्या जलने वाला कुछ नहीं वो डालने वाला डाल देगा उसके का उसको डालने डालेगा करके मतलब उनके लिए वो कुछ नहीं है वो उसको दुख होता है नहीं ऐसे व्यक्ति को आप दुखी नहीं करते अब कुछ भी करो वो आप उसको दूधे ढंग दे देता है आपको दिखता है उसको दुख हो रहा है लेकिन दुख नहीं होता है ये कर्म के अनुसार ये बदलेगा सिले सुख दुखे सुख और दुख दोनों धर्म और अधर्म का फल रूप है और कैसे इसका उपभोग कैसे होता है सुख दुख का उपभोग शरीर वाक मनोभिरेव उपबूज माने ये, ये जो सुख है कभी शरीर से कभी वाणी से कभी मन से ये होता है ये इसका मतलब सुख दुख का अनुभव तो मन में ही होता है किंतु उसके माध्यम ये बन जाते कभी कभी सोच सोच करके दुखी होता है कुछ घटना हुई नहीं है किंतु तो सोच सोच करके तो वो सोचता है अभी बारिश आएगा बारिश आएंगे तो बुखार आएगा बुखार आएंगे तो फिर वो डेंगू पकड़ेगा डेंगू पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा फिर उसके बाद अब कहा पैसा लाएगी क्या कौन इलाज करेगा अब हुआ है कुछ नहीं है लेकिन वो इसे बना लेता है। ये मानसिक दुख होता है इस प्रकार से वो, वो करता है विषय इंद्रिय संयोग जन्य और उपभोग के लिए क्या चाहिए तुरंत तो बोल दिया विषय इंद्रिय संयोग जन्य सुख दुख का साक्षात्कार भोग सुख दुख का अन्य तरह साक्षात्कार भोग होता है और वो भोग किससे होगा विषय इंद्रिय संपर्क भगवान ने गीता में कहा ना विषय इंद्रिय संपर्क से ही भोग होता है और किसी से नहीं होगा ब्रह्मादिथावरादेश प्रसिद्ध है ब्रह्मा और कहाँ कहां से होता है केवल मनुष्य शरीर में नहीं ब्रह्म में जाएंगे तो वहां भी होगा वहां दुख नहीं होता है वो तो ना के बराबर होता है सुख ज्यादा होता है क्योंकि वो सब उनके अधीन है वो उसको कौन दुखी बना सकता है फिर भी कुछ होता होता हाँ उनके आगे वाले को देखो दुख् ब्रह्मा तो स्वयं बना हुआ है ब्रह्मा जी अब उनको यह दुख हो सकता है कि कुछ समय के बाद मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा फिर दूसरे कुर्सी पर बैठेंगे अब मेरी कुर्सी चला जाएगी ये दुख हो सकता है ऐसे कुछ हो सकता है जो भी है लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मा जी का तो दुख ला के बराबर मानते हैं सुख दुख सुख का सबसे उच्च स्थान है वो ब्रह्मा जी वहां से लेके कीड़े पतंग तक स्थावर स्थावर जो कीड़े होते हैं छोटे जो पौधे होते हैं उसको स्थावर कहते हैं वो वहां तक जो है ब्रह्मिस्थावरादेशु प्रसिद्धे प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है विषय और इंद्रिय शरीर वाम मन, मनो से उपभोग होना विषयन्द्र संयोग से होता है ये प्रसिद्ध है मनुष्यवाद आरभ्य ब्रह्मांतु देहवस्तु सुखद आरध्य मनुष्यूय बोलता है आपको कैसे पता चला है कि ब्रह्मादि से लेकर सावरांत तक सुखद को होता है आप कैसे बता रहे हैं? आपने सबको देखा है क्या तो तब आजादी सुरंत बोल रहे हैं कि यह हमने सुना है श्रुति में सुना श्रुति स्मृति पुराणों में ऐसा आया मनुष्यत्वाद मनुष्यत्व से लेकर के ऊपर के तरफ जाएंगे तो ब्रह्म तक जाए देहा सब देहदारी सुख तारतम्यम सुख तारतम्य देखा गया कहा आना अथा तो आनंद मीमाभं भवती आनंद की मीमांसा के बारे में तैसारी और ब्रदारण्य दोनों में है इसमें सुख तारतम्य दिखा है बढ़ते बढ़ते सुख बढ़ता जाता है फिर मनुष्य लोग से गंदरव लोग गंदरव लोग से किर लोग ऐसे बढ़ते जाएगा और सुख बढ़ते जाएगा ऐसा होगा अब यह मनुष्य लोग में भी तारतम्य होता है हाँ अका जो होगा वो श्रोतिय होगा उसको तो सुख मिलता है ज्यादा भी तदस्य, तदहेदो धर्म से तारतम्यम गमे दे अब ये सुख तारतम्य को देख करके क्या समझना चाहिए कि उसका जो कारण है सुख का कारण जो धर्म है धर्म का तारतम्य मानना चाहिए तदहेदो धर्म से तारतम्य धर्म में भी तारतम्य है सबका धर्म पुण्य एक जैसा नहीं रहता है अलग अलग होता है एक जैसा ही खाना सब लोग खा रहा है एक ही भंडारी ने बनाया एक ही भोजन सब लोग खा रहा है लेकिन सबको सुख एक जैसा नहीं होता कोई डरता डरता खाता है, ये खाएगा तो हजम हो जाएगा कि क्या हो जाएगा वो डर का खाए, वो तो उसको दुख होता है और कोई वो बहुत भूख लगेगा तो फटाफट खा लेता है उसको और अधिक सुख होता है ऐसे ऐसे अलग अलग होता है एक से कभी होता ही नहीं ऐसा एक जैसा बनाया ही क्योंकि तारतम्य है सभी में है सुख में दुख में सब तारतम्य धर्म तारतम्याद अधिकारी तारतम्य और धर्म का तारतम्य कब हो रहा है क्योंकि अधिकारी में तारतम्य होने से सत्व रजस्तम तीन गुण के अनुसार अधिकारी होता है इसी में जो सत्व गुण अधिकारी होगा वो अच्छा सुख प्राप्त करेगा और रजो गुणाधिकारी होगा वो कम सुख प्राप्त करेगा दुख ज्यादा प्राप्त करेगा और तमो अधिकारी हो तो मोह प्राप्त करेगा वो तो सुकवार दुख रहा है पता नहीं वो वैसे ही हो जाता इसीलिए ये अधिकारी तारतम्य भी होता है सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं प्रसिद्धम च अर्थित्व सामर्थ्याधिकृतम अधिकारी तारतम्यम जो ता एक कर हेरू देते जा रहे हैं अभी अधिकारी तारतम्य कहा तो अधिकारी तारतम्य कहा मालूम होता है तब बोलते प्रसिद्धम ये तो लोग में प्रसिद्ध है अर्थित्व प्रस सामर्थ्याधिकृतम इसमें अस्तित्व का अलग अलग अस्तित्व रहता है अस्तित्व माने चाहना जो चाहता है वो चाह में अंदर होता है अभी सब लोग एक ही काम को कर रहा है जैसा आपको दिखता है किंतु सभी लोग एक ही काम को एक जैसा नहीं कर रहा उसमें अस्तित्व अलग अलग होता है और सामर्थ्य भी अलग होता है एक जैसा सामर्थ्य नहीं रहता सामर्थ्य में शारीरिक मानसिक वाचिक ये सामर्थ्य है ये सामर्थ्य भी अलग अलग रहता है बौद्धिक सामर्थ्य है ये सब अलग अलग रहता है ये अलग रहने से सब में अधिकारिकृत भेद आ जाए इसको अंगीकार करना चाहिए इसीलिए हमको क्या चाहिए हम साधक होने से कभी भी कोई भी व्यक्ति को नीचा दिखा करके या उनको जो उनको गुण को अवगुण को ये मतलब ऊपर नीचे कारतम्य नहीं करना चाहिए यानी कोई कम गुण वाला है सामर्थ्यवान नहीं है बुद्धिमान नहीं है तो उसको नीचे दिखा करके सोचना नहीं चाहिए तो क्योंकि वो गलत हो जाता है उसका तो भगवान ने ऐसे बनाया उनका कर्म के अनुसार वो प्राप्त हो रहा है आपके कर्म के अनुसार ऐसा हो गया आप में कोई गुण होगा तो कोई दोष भी होगा वो दोष दूसरे को दिखाई पड़ रहा है इसीलिए सारधम्य नहीं करना चाहिए अब जिसको जैसा आप मदद कर सकते मदद करो कम से कम परेशानी मत करो छोड़ दो उसको बारे में छोड़ दो ऐसे विश्वता नहीं करनी चाहिए विष्णुता बोलते हैं दूसरे का गुण अवगुण को इसके बारे में चिंतन करो और ये साधकों में बहुत होता है कि कोई समय खाली समय मिलता है ना वो इधर उधर के बारे में करते हैं वो ऐसा है ये ऐसा है वो ऐसा किया ये ऐसा किया बोलता रहता है वो प्रयोग तो को चिंत वाला नहीं वो उल्टा अपना जो गुण दोष है वो चुप जाता है क्यों हम दूसरे के ऊपर देख रहे हैं अपने ऊपर नहीं देख रहे ऐसे हो जाता है क्योंकि ये देखो कह रहे हैं अपने आप कह रहे हैं कि सामर्थ्य आदि जो है वास्तविक भेद में रहता है ये भेद को लेकर के आधिकारिक होता है अर्थित्व भी अलग है सामर्थ्य जो ज्यादा अर्थित्वान होगा तो तीव्र संवेगा नाम आसन्न वो तीव्र संवेद उसमें उत्पन्न होगा कि मुझे आज ही प्राप्त करना है अभी प्राप्त करना है नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं ऐसा करके जो अर्थित्व रहेगा वो तुरंत प्राप्त कर लेता उसको भगवान आशीर्वाद देता है कि बोलता है ये, ये तो बहुत अस्तित्ववाद है इसको तो देना चाहिए आशीर्वाद देना चाहिए आशीर्वाद देता है आपको अपने सामर्थ्य आ जाएगा सामर्थ्य आने पर फल हो जाता है जैसे तोटाचार्य आदि को बहुत सारे दृष्टान्त है आ, ऐसा अस्तित्व के ऊपर रहता है कि मैं जरूर प्राप्त करूंगा और बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे प्राप्त हो रहा है बिना प्रयत्न यह प्राप्त हो रहा है क्योंकि आपके अस्तित्व के बल पर भगवान आशीर्वाद देता है इसलिए अस्तित्व को भी बहुत सामर्थ्य से बना रखना तो सामर्थ्य आ जाता है क्योंकि सामर्थ्य वास्तव में आपका नहीं होता है सामर्थ्य भगवान का दिया हुआ होता है क्योंकि सामर्थ्य का कोई भी सामग्री आपके पास है नहीं किन्तु तो अर्थित्व आपका होता है क्योंकि अर्थित्व आपका पुरुषार्थ के अंदर का है उसमें आप रख सकते तो अर्थित्व रखने पर सामर्थ्य आ जाएगा तो सामर्थ्य में भी भेद रहता है अर्थित्व में भेद रहता है तो सामर्थ्य में भेद रहेगा इस प्रकार से वो अधिकारी भेद सिद्ध होता है ये कहा तथा अनुष्ठाव विद्या सामि विशेषाद उत्तरेण पथा गमनम केवल दत्त साधने धूमादिक्रमेण दक्षिणे नथागमनम अभी ये सब भेद बता रहे कर्म का सारा रहस्य खोल रहे हैं कि कर्म में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है आपका तो कर्म का इतिहास ये है कर्म की कथा इतनी है ये बताना चाह रहे अब ये अस्तित्व और सामर्थ्य उसके पास रहेगा वो सोचता है कि मेरे पास इतना धन है इतना कुछ मैं कर सकता हूं ये या कर सकता हूं ये या करने के बाद ये फल मैं प्राप्त कर सकता हूं ऐसा करके अपने को समझता है कि मैं आज इस कर्म को करने के लिए अधिकारी हो गया हूं फिर अधिकारी को अपने को समझ करके कार्य करने लगता है ऐसे जो कार्य करता है वो क्या फल प्राप्त करता है यागादि अनुष्ठाइनाम यागा का अनुष्ठान करेगा और विद्या समाधि विशेष विद्या समाधि लगाएंगे विद्या समाधि मैंने उपासना उपासना से समाधि लगाएंगे एकाग्रता करेंगे ध्यान करेंगे वो ध्यान करने के लिए जहां बोला वहां करेंगे तो विद्या समाधि विशेषा उपासना विशेषा वो तो विद्या समाधि इसलिए बोला ये शब्द प्रभागर प्रयोग करते हैं इसलिए भाषाकार ने भी तो उसी शब्द को प्रयोग किया तो वो जल्दी समझ आएगा तो विद्या समाधि विशेषा उत्तरेण पथा उत्तर मार्ग से गमन करता है उत्तरायण मार्ग से गमन करेगा वहां जाके प्राप्त करेगा ये जो है ये कर्म विशेष का और उपासना विशेष का फल विशेष कर्म से विशेष, विशेष, विशेष, विशेष उपासना से उत्तरायण मार्ग से गमन करेगा और विशेष कर्म फल से दक्षिणायन मार्ग से गमन करेगा ऐसा अलग अलग रास्ता भी है ये सब किसका है कर्म का है ये सब ब्रह्म विद्या का नहीं है ब्रह्म विद्या के लिए तो नस्य प्राणाउत्मंती अत्रीयंते ये कहा अपदित अपदस्य पदेक्षिण वो कहीं जाता आता नहीं है वो आश्रह ही समझिए यही रहता है कहाँ जाना है वो जाने के लिए रास्ता है नहीं उसके लिए रास्ता बंद है वो रास्ते के लिए अधिकारी नहीं है वो रास्ते में जा नहीं सकता और अलग अलग रास्ता होता है उस रास्ते में अलग अलग लोग जाते हैं जिसको जो रास्ते में जाना है वही अधिकारी हो तो जा सकता है नहीं तो नहीं जा सकता अलग रास्ता है ये अलग रास्ता है ही नहीं उसके लिए कोई रास्ता जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो जिसको प्राप्त करना चाहता है वो इधर ही है अत्री व समझिए नहीं ये प्राप्त करेगा इसलिए वो जाता नहीं ये बात में बताएंगे इसलिए भेद है वो जाने वाले हैं ये नहीं जाने वाले भेद है ना पल में भेद है अधिकारी में भेद है सब में भेद आगे है